जीवन में सभी पढ़ो और पढ़ाओ जीवन में होना हम सबका लक्ष्य है और सफलता का आधार है मूल शिक्षा, शिक्षा मूल शिक्षा मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष बातें करेंगे करियर के बारे में करियर इन इलेक्ट्रिक में हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम इस फील्ड में जो है आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो है करियर अच्छा से बना सकते हैं तो हमारे साथ आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं गगनदीप सिंह जो लुधियाना से बिलोंग करते हैं पंजाब से और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आप सभी को अपना अनुभव शेयर करेंगे और साथ ही साथ किस तरह से हम अपना करियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छा बना सकते हैं बहुत सारे लोगों का हमारा भी रहता है कभी कभी हम लोग खिलौने देखते हैं या वायरिंग देखते हैं तो एक छोटा सा आकर्षण रहता है ना कभी कभी हम लोग बैटरी और वायर जोड़ के लाइट जलाते हैं तो कितनी खुशी जाती हैं बचपन की बातें तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक के साथ जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रिक चीज़ों में आपको रुचि बताता है और आप अपना करियर इसमें कर सकते हैं तो आइए आज के इस शो में हम लोग गगनदीप सिंह से बात करेंगे कि उनके जीवन का जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुआ और उन्होंने करियर कैसे अपना फ्रेम आउट किया उसके बारे में जानते हैं तो आप सभी की तरफ से गगनदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी जी और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा करिए आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर हुआ <laughs> जी, एक, आ, मेरा जो बर्थ है वो है फिरोजपुर में पंजाब में जी जी जी जो कि बहुत वैसे फेमस है हुसैनी वाला बॉर्डर है ना हमारे दो बॉर्डर पड़ते हैं हा, हा, हा। एक तो अमृतसर में है बॉर्डर है तो एक फिरोजपुर में है हुसैनी वाला बॉर्डर तो दस किलोमीटर दूर हमारा वो शहर है तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई तो मैंने फोर्थ तक वहाँ पे स्टडी की तो मेरे पिताजी रेलवे में है ना तो उसके बाद उनकी ट्रांसफर हो गया अम्बाला में सान्यवाल में लुधियाना में ऐसे करके अच्छा तो उनकी ट्रैवलिंग की वजह से फिर मेरे को स्कूल से... भी आपका चेंज ही होता हाँ स्कूल रहा। चेंज होता रहा बीच बीच में <laughs> तो पर जिस भी जगह से स्कूल छोड़ा तो वहाँ पे जो हेड या प्रिंसिपल होते थे वो कहते जाना इनको नहीं इसको नहीं लेके जाना तो दूसरे दोनों भाइयों को ले जाना शुरू से स्टडी में इंटरेस्ट था तो चलो बाद में फिर ऐसे करते करते फिर फोर्थ तक वहाँ पे स्टडी किया फिरोजपुर में अच्छा अच्छा हाँ जी वो हमारी फैमिली सारी वहाँ पे थी तो सारे मेरे पिताजी और बड़े ताया जी मेरे ग्रैंडफादर वो सारे रेलवे में थे बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा स्कूलिंग के बारे में मना जहाँ पर आपकी एक ऐसा होता ना कई बार हम लोग को भी अच्छा लगता है किस जगह पे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या घड़ी घड़ी चेंज करना <laughs> इसमें ऐसा है भी चलो जिस भी जगह पे गए पहले थोड़ा सा अटैचमेंट थी हाँ, ग्रैंड हाँ, मदर के साथ तो जब जाते थे तो थोड़ा सा रहता था भी इमोशनली टच होता है फिर पूरा ना तो जब फिर वापस आना फिरोजपुर में तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाना तो पर वहाँ जैसे वहाँ पे सान्यवाल में गए पहले तो 1997 के अराउंड वहाँ पे गए तो थोड़ा सा मन नहीं लगा पढ़ाई में या क्लास में भी रोते रहना फिर वहाँ पे एक और दिक्कत आ गई भी वो कहते भी जो आपका स्कूल है वो एफिलेटेड नहीं है तो मैं सिक्स में था तो वो कहते हैं आपको साथ में फिफ्थ भी करनी पड़ेगी अच्छा तो उस टाइम पे भगवान ने बहुत साथ दिया भी चलो फिफ्थ में भी मैंने साथ में एग्जाम दी और सिक्स के भी साथ में चले और मेरे फिफ्थ में भी सेवेंटी फाइव परसेंट आ गए साथ में करते करते अच्छा क्या तो सिक्सथ में भी फिर मैंने वैसे तो मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ पर मैंने हिंदी मीडियम चूज किया अच्छा तो मेरे में सारे लगभग जो संस्कार हैं वो हिं, हिंदू धर्म वाले हैं या क्या लो <laughs> या क्या लो सनातन धर्म वाले हैं तो शिवरात्रि का जैसे होता था वो मेरे को शुरू से रहता था श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दीपावली का आ, तो ये सारे मेरे में तो मैं एक पंजाबी लड़का एक ही था भी जो हिंदी मीडियम जिसने चूज किया अच्छा <laughs> तो और उसमें भी मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे वो हिंदी मीडियम वालों से भी ज़्यादा थे तो वो फिर सान्यवाल में न्यू मॉडल स्कूल था तो वो बहुत अच्छा उस टाइम पे अच्छा स्कूल था आजकल तो काफ़ी ब्रांडेड स्कूल आ गया ना अच्छा, तो उस टाइम पे वो कह लो भी क्रीमी स्कूल था, क्रीमी था उस टाइम पे हाँ जी तो वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की तो टेंथ में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और मेरिट uh, में आने से मेरे थोड़े से मार्क्स रह गए थे पर मेरे हंडर्ड ऑफ हंड्रेड मैथ्स में आए जो कि सभी का कह लो भी डिफिकल्ट लगता है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड और दो ही दो दो जनों के आए थे एक मेरे और एक जो लड़की लड़की आई थी मेरिट में उसके आए थे हाँ जी बहुत अच्छा वहाँ का जो सफ़र है उस स्कूल का तो यादें उससे काफ़ी जुड़ी हुई हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि बचपन की हम लोग का जो जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी होते हैं उस समय भी हम लोग का जो है कहीं ना कहीं हम लोग फंक्शन में जुड़ जाते हैं अच्छा। तो क्या ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आपने या स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिविटीज़ बचपन में रही हो हाँ बचपन में मतलब बचपन से लेके अभी तक का जो मेरा ना वो जो सफ़र है उसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ अंतर्मुखी हाँ हाँ जो कि इस टाइम पर जो मेरे को लगता भी वो जरूरी भी था अभी मेरे को पता चला भी उसकी वैल्यू कितनी थी <laughs> तो मैं शुरू से ज़्यादा इंट्रोबर्ट ही रहता था ज़्यादा मतलब मेरे को उसमें थोड़ी सी वो रहती थी झिझक रहती थी तो मैंने पार्टिसिपेशन कमी किया फोर जब स्कूल में थे तो फिरोजपुर में तो उस टाइम पे मैंने जैसे हमारे को न पिकनिक पे लेके जाते थे एक वहाँ पे सारागढ़ी गुरुद्वारा था तो उस टाइम पे वहाँ पे मैंने थोड़ी से पार्टिसिपेट किया था जैसे आर्मी आर्मी का उन्होंने बनाया था भी उन्होंने उस टाइम पे बोला भी आपको आर्मी की एक होता है ना पिकनिक पे वो पार्टिसिपेशन करवाते हैं चाहे आर्मी जी, की, जी. की करवाते हैं चाहे वो भांगड़ा में करवाते हैं तो उस टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया था बाकी बीच बीच में तो होती रही हैं जैसे क्वाली की एक बार पार्टिसिपेशन हुई वो भी मैंने की थी अच्छा। फिर हमारे वहाँ पर <laughs> फंक्शन होते थे स्कूल में उसमें भी पार्टिसपेट किया तो गेम्स में भी मैंने डिप्लोमा में किया अच्छा उसके बाद टेंथ के बाद फिर मैं डिप्लोमा किया तो वो मैं फिर दोबारा वहाँ पे अपने होम टाउन में चला गया फिरोजपुर में वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजपुर है तो वहाँ पे मैंने थ्री ईयर डिप्लोमा किया दो हज़ार दो से दो हज़ार पाँच तक तो वहाँ पे मैंने हॉकी में हॉकी दो साल खेली वहाँ पे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे स्कूल लाइफ में हमारी जो है टीचर्स होते हैं या हमारे प्रोफेसर होते हैं उनके साथ भी हमारी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है कभी कभी कोई टीचर पढ़ाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ जो है हमारी एक बनी रहती है ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में जो टीचर आपको याद रहे है या प्रोफेसर हैं या हर एक जगह पे एक्सपीरियंस रहे हैं हर एक स्कूल में जी जी तो जैसे आ, न्यू मॉडल स्कूल्स आने वाल में जब हम गए फिरोजपुर से शिफ्ट हो गए पापा की जॉब की वजह से तो वहाँ पे चलो स्कूल में तो पढ़ते तो वैसे ही मैंने थोड़ा सा न्यू था ना स्कूल में तो थोड़ा सा लगा भी इंग्लिश थोड़ी सी उस टाइम पे वीक थी लग रहा था ऐसे तो फिर बाद में जो सब्जेक्ट में मैं वीक था उसी में मैं टॉपर बनता गया धीरे धीरे अच्छा, अच्छा, जैसे एटथ में भी मैं फर्स्ट आ गया फिर हाँ, हाँ। जैसे लड़कियाँ होशियार होती ना पढ़ने में वो भी मतलब फिर बैक एंड पे चली गई धीरे धीरे मतलब मैंने सभी को पिछाड़ दिया कह लो फिर उस टाइम पे एक टीचर थे हमारे वो इंग्लिश भी पढ़ाते थे और एक शशि मैडम जैसे हमारे शशि मैडम थे तो वो पढ़ाते थे उस टाइम पर तो वो उस टाइम पे कहते थे कहते तुम बहुत आगे जाओगे उन्होंने मुझे उस टाइम पे ही बोला था मोटिवेट किया हाँ जी तो वो टीचर एक कह भी इस टाइम पे भी अभी अभी मिल नहीं पाया उनसे काफ़ी टाइम क्योंकि अभी जॉब की वजह से जाना नहीं हुआ तो पर मैं बीच बीच में ना जैसे इससे पहले मेरी जॉब थी एक तो मैं टीचिंग करता था पाँच साल मैंने टीचिंग किया डिप्लोमा कॉलेज में तो उससे रिलेटेड मेरे को जाना पड़ता था, था काउंसलिंग के लिए उस टाइम पे बच्चों की काउंसलिंग करते थे भी आप यहाँ पे हमारे कॉलेज में एडमिशन करो तो मैं उसी स्कूल में जाता था तो फिर वहाँ पे मैथ्स वाले सर भी होते थे तो वो भी बताते थे इसके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड वो फिर मेरे से वो थोड़ा सा बुलवाते भी थे अच्छा, भी आप अच्छा। बच्चों को प्रेरणा दो थोड़ी सी <laughs> तो इसके लिए हम बिहार पटना तक भी गए अभी काउंसलिंग के लिए वहाँ से बच्चे लेने के लिए हाँ जी तो वो एक टीचर थे भी जो हिंदी हिंदी पढ़ाते थे हमारे को शशि मैडम अच्छा और डिप्लोमा में भी थे और बीटेक में भी थे बीटेक में मेरे एक टीचर थे जब मैंने बीटेक किया सिटी इंस्टीट्यूट जलंधर से किया जी, जी। तो वहाँ पे भी हमारे जो एचओडी थे उनसे मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा मतलब मेरे में उस टाइम पर थोड़े से होते ना जब हम पढ़ते हैं वो थोड़े से हम क्या लो मे नहीं होते पूरे तो भी मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा और था मैंने बाल खड़े <laughs> किए थे उस टाइम पर तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया भी थोड़ा सा मेरे को उनकी बातें टच हुई फिर तो फिर अभी वो भी सेम डिपार्टमेंट में है तो हमारे उस कॉलेज में जितने भी इलेक्ट्रिकल के टीचर होते थे वो सारे बिजली बोर्ड में सेलेक्ट हो जाते थे अच्छा अच्छा उस कह लो भी उस कॉलेज को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था हा, हा, हा। भी मैंने नहीं देखा भी जो उस कॉलेज में गया भी वो टीच आ, इस डिपार्टमेंट में ना आया <laughs> और एक वो एच ओ डी है हमारे उनका नाम शुभिंदर सिंह सिद्धू है वो मोहाली में जॉब करते हैं अच्छा अच्छा तो वो भी कह लो भी उनकी रिस्पेक्ट दिल से चलिए गगनदीप सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूँगा बचपन की यादें आपने ताज़ा करी अपने पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें हुई उसके बारे में आपने बताया निश्चित तौर पे हमारे विद्यार्थी मित्र तो जो हमें सुन रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और अपनी बचपन की यादें स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ की कुछ ताज़ी बातें जो हैं अच्छी तरह से उनके जीवन में आ रहा होगा यादें आपकी जो है खूबसूरत बन रहे होंगे बचपन की यादें किसे अच्छा नहीं लगता है ना एक बार हम लोग खो जाते हैं तो बड़ा एक सुकून मिल जाता है तो तौर पे आपको अगर कभी कोई बात ऐसी मुश्किल वाली लगती है तो बचपन की बातें ज़रूर याद कीजिए इससे आपको जो है बेहद सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ ले चलता हूँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान वन ज़ीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो न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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वैल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जो है विशेष गगनदीप सिंह जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं तो चलिए मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बात हो रही है जिस तरह से हम लोग पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं लेकिन अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं हम लोग उतना अवेयर नहीं होते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप करियर को लेकर गगनदीप जी किस तरह से या बचपन में आपको क्या बनना पसंद था किस तरह के विचार आपके मन में आते थे इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं ऐसे कुछ सोचते थे तो सोचते थे तो किन चीज़ों पर फोकस करते थे जैसे बचपन में होता ना भी हमें टीचर हमारे पूछते हैं भी आप क्या बनना चाहते हो ठीक है ना वो वार्मली हम आंसर दे देते हैं भाई कोई कहता मैं पायलट बनूंगा कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा कोई डॉक्टर कह देता कोई साइंटिस्ट कह देता ऐसे मेरे मन में भी कुछ ऐसा विशेष नहीं था mm -hmm. क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी हमारा एक्चुअल में गोल क्या होता है गोल तब बनेगा ना भाई जब हमारे पास पता भी हम कर के रहे हैं हम एक्चुअल में हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं या फिर हमें सोर्स कौन से मिल रहे हैं क्योंकि वो गाइडेंस नहीं है वो ना पेरेंट्स देते हैं टीचर सिर्फ हमें ये सिखा देगा भी आप ये बन जाओ पर उसके लिए हमारे पास ये नहीं रहता भी एक्चुअल में मेरे अंदर क्या चल रहा है हमें अपनी क्वालिटीज अगर हम शॉर्ट में मैं बोलूं तो हमें अपनी क्वालिटीज़ नहीं पता होती है और उसको लगता भी मेरे को उसको जानने के लिए हमें शायद थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में या फिर भगवान की तरफ़ जाना पड़ता है तभी हमें वो क्वालिटीज़ आती हैं तो इसके मेरे कुछ अनुभव बचपन से यहाँ भी जैसे भगवान ने किस किस टाइम पर हेल्प की है या बहुत अच्छे इसमें अनुभव हैं तो जब आप अगर चाहेंगे तो मैं उसको बताऊँगा भी एक बहुत अच्छा अनुभव था उस टाइम पे भी जी जी जरूर सुनाइए स्वागत हाँ जी तो उस टाइम पे ना जैसे हम सानीवाल में थे तो जैसे मेरे फादर के पास एक फ़ोन था जैसे वो ख़राब हो गया उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने वो फिर कह लो उसको मैंटेनेंस के लिए रिपेयर के लिए दे दिया किसी के पास तो उनको बदले में नया सॉरी और कोई फ़ोन मिल गया तो थोड़े दिन में ना जैसे हमारे पड़ोस में एक रहते थे अंकल रहते थे तो उनके बेटे के साथ ही उन्होंने चलो उन्होंने गाइडेंस दी थी उस टाइम पे ये भी देखो मतलब ये भी एक भगवान की कृपा कहेंगे उन उनके उन्होंने बोला भी मेरे लड़के ने भी डिप्लोमा करना है आप भी इनको डिप्लोमा करवा दो हमें अच्छा, नहीं पता मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है टेंथ के बाद अच्छा, कोई अच्छा, वही ना भाई हमें पता ही नहीं होता हमारे में विशेषताएँ है क्या हैं <laughs> पर ये पता था भाई मेरे में मेरे को ये क्वालिटीज़ पता थी भी शुरू से भी मैं ऑनेस्ट हूँ और मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है या सच्चाई सफाई वाली वो मेरे को पता था मेरे में ये और नहीं कुछ पता था भी और क्या तो वही अंकल ने फिर अपने लड़के को भी डिप्लोमा करवाया तो उसके साथ तो चलो पिताजी ने मेरे को भी साथ में डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी तो उन्हीं दिनों में क्या हुआ भी मैं जैसे ना वो फ़ोन की बात आई तो फ़ोन थोड़े दिन बाद वो अंकल बोले भी ये जो फ़ोन है ना वो आईजी आईजी पता होगा ना आपका जो पुलिस में पोस्ट होती है बहुत हा, हा, बड़ी पोस्ट होती है वो चंडीगढ़ के कहते आई है ये उनका फ़ोन है कहते ये फ़ोन में मतलब आपको कैसे मिला ये फ़ोन ये कहते ये तो फ़ोन चोरी का है तो बड़ी घर में वो फिर हमारे तो सारी फैमिली वैसे ही वो ऑनेस्ट या फिर कह लो भी गवर्नमेंट जॉब या फिर वही लेना और वही कमाना और वही खाना तो पिताजी को टेंशन हो गई उस टाइम पे उन्होंने तीनों भाइयों से पूछा भी आपने कहीं से ये कोई फ़ोन तो नहीं उठाया सॉरी ये नहीं पता था भी ये फ़ोन है वो कहते कोई फ़ोन चोरी हुआ है तो बाद में मेरे को एकदम से टच हुआ अभी आपने वो व्यक्ति से फ़ोन लिया जिससे आप जिसको आपने फ़ोन ठीक करना दिया एकदम से जैसे टच हुई वो बात भी आपने आप ही फ़ोन लेके आए थे और आप हमको कह रहे हो भी फ़ोन तो नहीं उठाया उन्होंने मतलब शक नहीं किया पूछा हमसे तो मेरे को फिर वो आया भी दिमाग में आप तो फ़ोन लेके आए हो क्या पता वो ही फ़ोन हो वो कहते आईजी का रीडर है तो वो फिर कहते बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी तो वो वो तो फिर आई आ, पुलिस डिपार्टमेंट तो पूछती नहीं ना वो तो फिर आ, थोड़ा सा अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से करते हैं तो वो मतलब भगवान की उस टाइम पे मदद मिली भी वो टच हुआ वो फिर पता किया वो कहते हैं ये किसी ने फ़ोन बेचा था उस व्यक्ति को तो उस तरह से वो फ़ोन चलो उनको वापस कर दिया हमने तो मतलब भगवान की मदद समय समय पर मिलती रही उससे तो टचिंग मिलती रहे कह लो भी हमारी बुद्धि नहीं इतनी होती है वो भगवान ही हमें टच करता है बहुत अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने ईश्वर की मदद कैसे मिलती है हमको ये आपने बताया तो मैं चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई करते तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं या फिर कहलो कि कोई लीडर्स की कहानी सुनते हैं तो कही कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये लीडर्स के बारे में और जानने की आपकी कोशिश रहती तो है, है तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है बहुत सारे लीडर्स हुए हैं तो उनमें से कौन अच्छा लगता था और क्यों अच्छा लगता उसमें ये अभी जैसे जैसे मैं मच्योर होता गया ना तो मेरे को ये पता चला भी सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं बिल्कुल मतलब मैं तो चलो चल रहा हूँ भी ऑनेस्टी के रास्ते पे। हम्म हम्म पर वो कहते हैं भाई जो आजकल के टाइम में ऑनेस्ट ऑनेस्ट व्यक्ति होता है तो वो भी वो क्या है भी एक जैसे एक मशीन चल रही है तो उसमें एक स्क्र्यू की तरह होता है अगर वो अपने रास्ते पर चल रहा है तो उसको निकाल देंगे उसकर, उस स्क्र्यू को निकाल देंगे उससे मशीनरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ भी मेरे में थोड़े से वो क्रांतिकारी वाले विचार आने शुरू हो गए भी ये ऐसा क्यों हो रहा है ये गड़बड़ी क्यों हो रही है लोग ट्रैफिक लाइट को क्रॉस क्यों कर रहे हैं या फिर ये रिश्वत क्यों चल रही है ये सारा कुछ मतलब जो सच्चाई होनी चाहिए थी वो गुण थे पहले से ही मतलब कभी अब मेरे को जैसे सॉरी थोड़ा सा बीच में ये बताता हूँ भी अब मेरे को नौ साल हो गए इस डिपार्टमेंट में हुँ. और मैंने आज तक कोई पैसा ना ही लिया और हमारे में लेते भी और देते भी हैं अपने डिपार्टमेंट वालों से भी पैसे लेते भी आपने ये काम करवाना तो पैसे दो पर मैंने आज तक दिया नहीं तो जो हमारे डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर भी है मेरा उनसे शुरू में ही कंटेक्ट हो गया था वो आज भी कंटेक्ट में है तो वो मेरे को कहते रहते थे, थे भी एक बार दोगे तो बार बार देना पड़ेगा और एक बार लोगे तो वो लेना पड़ेगा और एक रुपए का भी चोर होता है और लाख रुपए का भी चोर वो तो चलो उन्होंने मोटिवेट किया पर मैंने तो लेने नहीं थे ना कभी तो इसी तरह से मेरे को भगत सिंह बहुत पसंद था तो जैसे फिर उसकी जैसे तेई मार्च को होता है ना भी उनको फांसी पर लटकाया गया तो उस दिन मैं उनके गाँव भी कई बार जाता था अच्छा। तो उस टाइम पर मेरे को आता था, था भी लोग ऐसा काम क्यों करते हैं इनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं तो फिर मैं बीच बीच में जाता था। उनकी एक बहुत बड़ी मैंने फ़ोटो निकाली फ्रेम करा के अपने घर में भी रखी हुई थी तो मैं उनको फॉलो करता था एक तरीके से क्योंकि उन्होंने मतलब सच्चाई के रास्ते पे चले उन्होंने बेसिकली देश के लिए काम किया ना तो देश से प्यार भी शुरू से ही था भाई हमारा देश आ, हमें उससे गद्दारी नहीं करनी चाहिए या फिर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान पहुँचे तो पॉलिटिक्स में तो मेरा कभी रुझान हुआ ही नहीं तो मैंने आज तक न्यूज़ पेपर भी बहुत कम पढ़ी है टी में भी कभी ना ही मेरा इंटरेस्ट रहा है आज तक मैंने कभी वोटिंग <laughs> भी नहीं की इसी वजह से आज मेरी 38 अच्छा। साल एज हो गई है तो मैंने कभी आज तक वोट अपनी डाली नहीं है हाँ हाँ तो ये मेरा मतलब क्रांतिकारी स्वभाव था वो चलो भगवान के रास्ते पर चलने से थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ गया तो ब्रह्मा कुमारी से उसके बाद मेरा धीरे धीरे वो स्वभाव थोड़ा सा नरम होता गया बिल्कुल सच्चाई वैसे कि वैसे रही और क्रांतिकारी से जैसे कह लो मतलब सहनशीलता का गुण वो धीरे धीरे अपने में चुलाता अप गया मैं। आ, गगन दीप सिंह जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमारे जीवन में कई बार हम लोग ऐसे ना किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं तो हमें एकदम से ऐसे एक आइडिया क्लिक होता है कि मुझे भी ऐसा बनना है तो क्या ऐसे बचपन में या कॉलेज में जब पढ़ते वक्त ऐसा कुछ हुआ था <laughs> हाँ इसमें मेरा साइंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मेरा संबंध है हाँ हाँ मेरे को लगता भी मेरा शायद पिछले जन्म का भी इनसे कोई कनेक्शन है तो मतलब मेरा जो ब्रेन है एक मेरे को लगता भी जैसे एक किसी साइंटिस्ट का ब्रेन है इस टाइम पे मेरे को लगता जैसे मैं इस ईश्वरीय <laughs> मार्ग पर आता गया तो वो और ज़्यादा इसमें कह लो भी डेवलप होना शुरू हो गया कह लोक जैसे भिल्कुल, मैं न्यूटन को बहुत फॉलो करता था आइंस्टाइन को बहुत फॉलो करता था निकोला टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो उसने टेस्ला को बनाई थी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वो तो चलो कुछ वजह से वो डिवेल्प नहीं कर पाया उस सिस्टम को नहीं तो आज इलेक्ट्रिसिटी कहते पूरे वर्ल्ड में फ्री होती होता है ना कुछ रीजन से उसको भिल्कल, भिल्कल, दिया जाता है हाँ, या कुछ होता हाँ, अच्छी है अच्छी चीज़ को जो फ्री वाली चीज़ है उसमें देश को कोई पैदा नहीं होता ना नहीं देश वाले भी इंटरेस्ट नहीं लेते इंटरेस्ट <laughs> नहीं लेते फिर वो एक मनोपली होती है ना भी पैसा कैसे कमाया जाएगा तो फिर मैं वही मैंने भी जैसे कि आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो नानो टेक्नोलॉजी का मैंने बचपन में सुना था कि भाई स्पेस में जाने के लिए सिर्फ सौ रुपये खर्चा आएगा आपको जी तो आई नहीं, <laughs> तो नहीं थी मतलब कुछ ऐसी इन्वेंशन्स है वो मेरे को पहले लगता था ये होनी चाहिए बिल्कुल जैसे फोन में गाने अभी फोन में ऐसी कोई चीज लगनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा डाटा हो तो वो बाद में पेन ड्राइव डेवलप होगी या इन्वेंट होगी जैसे मैं वही बोल रहा हूँ भी अब जैसे ना आकाश से मेरा बहुत ज़्यादा संबंध है स्पेस से मेरा बहुत ज़्यादा संबंध है जैसे मैं उस चीज़ की ओर देखता हूँ आकाश की ओर तो हमारा जैसे घर गांव गांव में गांव भी नहीं कह सकते हैं लुधियाना में मतलब पाँच छः किलोमीटर दूर है पर वो बहुत ही पीसफुल एरिया है अच्छा अच्छा तो जैसे मैं रात को या फिर किसी भी टाइम पर आकाश की ओर देखता हूँ तो मेरे को जैसे एक सिग्नल मिलता है या फिर मेरे को पीस भी मिलती है और मेरे को लगता है कुछ मेरे को ऐसी टचिंग होती है भी जिससे मतलब कुछ भी मैंने करना है तो वो मैटर सॉल्व हो जाता है या बिल्कल, मेरे को इंडिकेशन मिल जाती है ऐसे सही बात है आ, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और हम जब विद्यार्थी रहते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें क्लिक होते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए बाद में क्या होता है कि समय के साथ साथ वो चीज़ें जो हैं अगर आप उन आइडियाज़ को लिख के नहीं रखते पकड़ के नहीं रखते हैं तो फिर आप जब डिग्री ले बाहर आते हो तो फिर आपके जीवन में कुछ प्रैक्टिकल लाइफ को देखकर जो है चीज़ें अलग हो जाती हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो है उन चीज़ों पर हमें उन चीज़ों पर थोड़ा सा पकड़ के रखने के लिए अपने आइडियाज़ को कैच करके रखने के लिए हमें जो है हमेशा उनको लिख के रखना चाहिए इसलिए एक अगर हम लोग छोटा सा हैबिट बना के रख ले कि हमें जो चीज़ें पसंद आ रही हैं हमें जो चीज़ें करने के लिए मन हमारा बुद्धि हमारा आकर्षित हो रहा है उन सभी को अगर आप लिख के रखते हो तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी बुद्धि कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं और उनमें कॉमन क्या है और उस कॉमन चीज़ को अगर आप पकड़ के अपने करियर को फ्रेम करते हैं तो निश्चित तौर तो पे ही आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं आप उन चीज़ों को करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक सुकून मिलता है क्योंकि आप अपने पसंदीदा काम करते हैं और फिर उसमें हवर्स ज़्यादा कम होने से भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इन्जॉय कर रहे हो तो आपकी थकान नहीं होती है और आप जो है उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट की तरह करते हैं तो आप उसमें एक्सेल कर पाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आ, करियर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बारे में अब हम गगन दीप सिंह से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अपना करियर को फ्रेम आउट किया और कैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में उनका जो सर्विस है वो जुड़ गए तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते ही बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माध्यम वन जीरो सेवन सुनते रहो मुस्कराते रहो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 सुहानी ऐसी मीठी खड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले संजो कहया किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सबके के चेहरे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 आंखों में आंसू खुशी के ओ दिल में तू पान उठा है धोजों के नगर माँ आंखों में आंसू खुशी के अपनों के पास पहुंच के अपनों से दूरी ऐसा ना हो संग किसी के ओ, ओ कोई कहे ना मंजिल मुझको क्यों कोई कहे ना मंजिल मुझको मिली आज तक नहीं मिली आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आशा करूंगा आपको ये गीत सुनकर मोटिवेशन तो मिलता ही है संगीत के साथ जब हम जुड़ते हैं तो एक ट्रैंकुलाइजर मन को मिलता है और मन जो है रिफ्रेश हो फिर से कुछ नई बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है तो आइए फिर से मैं गगनदीप सिंह जी से आपको जोड़ना चाहूँगा और करियर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बात हम लोग करें तो आपने इसको कैसे किया जैसे ही आप डिप्लोमा शुरू किया उसके बाद डायरेक्टली नौकरी पे लगे या और कुछ आपने किया या फिर कैसे हुआ थोड़ा सा बताइए हाँ जी जैसे मैंने फिर टेंथ में पास आउट हो गया तो उसके बाद फिर डिप्लोमा हाँ जी डिप्लोमा की ऑप्शन शायद हम पहले बात कर चुके हैं अभी जी भी वो अंकल ने थोड़ा सा पापा को बताया अभी चलो तो फिर फिरोजपुर में फिर, फिर वही होम टाउन में वहाँ पे एडमिशन मिल गई गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में तो उसमें भी उससे पहले की थोड़ी सी जर्नी अभी तो पहले टेंथ में एडमिशन एकदम से नहीं मिल गई बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे जे का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं वो हाँ, पहले देना हाँ, पड़ता हाँ, था, था उस टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद अभी वो टेस्ट नहीं है अभी सीधा काउंसलिंग होता है बिल्कुल तो उस टाइम पे फिर टेस्ट दिया तो वो कहते भी उन्होंने फिर एक चक्कर डाल दिया जैसे मेरी फिफ्थ में एडमिशन हुई थी वो कहते थे आपका स्कूल एफिलेटेड नहीं है उसी तरह से उन्होंने भी डाल दिया वो कहते भी आपका भी ये पंजाब बोर्ड ये एफिलेटेड नहीं है तो चलो मैंने मतलब मेरी लाइफ uh, में ऐसे कुछ uh, कह लो भी आए uh, स्टेप कह लो या फिर स्पेन uh, आया भी उस टाइम पे मेरे को मैंने छोड़ दिया भी मैंने ये नहीं कई लोगों ने केस भी किया उन्होंने की, uh, केस किया था उस टाइम पे जैसे जॉब में भी आया से तीन चार बार हुआ कि अच्छा। वही ना भी शांति का एक तरीके से वो अंदर शांति थी भी नहीं कुछ नहीं करना मिल जाएगा अपने आप ही तो फिर मैंने प्लस टू में नॉन मेडिकल uh, नॉन मेडिकल में एडमिशन ले ली तो फिर मैं जाने लग पड़ा वहाँ पर तो बाद में थोड़े दो महीने बाद ही पता चला दो तीन महीने बाद भी उन्होंने कुछ केस किया था तो वो केस जीत गए अभी आपको एडमिशन मिल सकती है अच्छा फिर वो डिप्लोमा में वो लिखा हुआ था ना फिर अच्छा। वो कहते हैं अभी डेस्टनी में जो लिखा होता है वो, वो तो खुद तो चल के आ जाता हाँ। है।, है क्योंकि वो भगवान ने दिलवाना था वो सेवा करवानी थी तो वो अपनी सेवा भी करवाता है ना इस तरीके से तो फिर चलो एडमिशन मिल गई तो फिर मैं उस टाइम पर मेरे को याद है जब हम बस में जा रहे थे मैं अपने फादर के साथ तो पूरा जाते वक्त और पूरा आते वक्त लगभग दो घंटे का रास्ता चंडीगढ़ में काउंसलिंग होती थी तो मैं पूरा भगवान को याद करता रहा जो भी अपने सिख धर्म के अनुसार मतलब एक एक सेकंड का भी जिसको कहते हैं ना निरंतर या निरंतर <laughs> तो मैं करता रहा भी मेरे को एडमिशन मिल जाए अब क्योंकि अब मेरी भी इच्छा थी ना आ, अच्छा हम चाहते थे भी पिताजी जाते थे सिविल इंजीनियर में मिल जाए उस टाइम पे बहुत ट्रेंड था उसका आ, हा, हा। तो चलो मिला नहीं वो कहते भी अभी इलेक्ट्रिकल में ही है आ, तो फिर मेरे को चलो ये भी एक दिमाग में आया भी चलो सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं पिताजी भी हैं और जो मेरे ताया जी वो रेलवे का ए डिपार्टमेंट है वो देखते थे और जो मेरे ग्रैंड थे तो वो यूनियन के जो एक तरीके से वो हेड थे तो वो सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिपार्टमेंट है रेलवे डिपार्टमेंट भी तो मेरे को लगा चलो यही कर लेते हैं तो फिर उससे जर्नी स्टार्ट होगी एक तरीके से डिप्लोमा में तो उसमें भी भगवान की इतनी मदद मिली भी उस टाइम पे पहले दो सेमेस्टर होते थे मल्टीपल चॉइस होते थे ए बी सी डी उसमें से एक टिक करना होता था तो वो चलो मैं अक्टूबर में एडमिशन हुई दिसंबर में एग्जाम थे और डिप्लोमा कॉलेज में गवर्नमेंट जो होते हैं तो उसमें एक प्रोविज़न होती है भी अगर आप फर्स्ट सेकेंड पे आओगे तो आपको 6000 हज़ार माफ़ हो जाएगा और अगर आप थर्ड फोर्थ पे आओगे तो आपको शायद तीन हज़ार माफ़ हो जाएगा ऐसा कुछ था मतलब उस टाइम पे जब मेरी एडमिशन हुई तो मेरा सारा डिप्लोमा लगभग 25000 में कंप्लीट हो गया अच्छा तो मेरे को काफ़ी कंसेशन मिल गया फी में और <laughs> उसके जो 2003 बैच वाले थे तो उनको कह लो भी उनके बार से फ़ीस बढ़ गई उनकी सीधी चौदह चौदह हज़ार होगी चौदह एक बार और तेरह एक बार और मेरी थी टोटल फीस नौ साल की मतलब भगवान ने स्टेप बाय स्टेप बहुत मदद की है बिल्कुल और मैं कह भी लेट जाने के बावजूद भी मैं थर्ड आ गया फिर पहले सेमेस्टर में अच्छा दूसरे सेमेस्टर में फिर थर्ड आ गया उसके बाद एक बार फिर गेम्स में पार्टिसिपेट किया मतलब करते कराते मेरा लगभग आधी फीस रह गई अच्छा अच्छा जो कि लगभग मेरे को कह लो भी देना पड़ता वो मैंने बीस हजार शायद इतना पे किया डिप्लोमा में चलो उसमें अच्छे मार्क्स आ गए तो चलो फिर उसके बाद थोड़ी सी तलाश शुरू होगी भी नौकरी करें क्योंकि उस टाइम पे इतना फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी जी, जी, जी. तो सोचा तो यही था भी डिप्लोमा करेंगे पंद्रह बीस हजार की जॉब मिल जाएगी पर वो होता है ना जब हम फील्ड में उतरते हैं तब पता चलता है कंपटीशन क्या और धक्के खाना क्या होता है <laughs> तो मैंने बहुत जॉब की कह लो भी सर्च की अच्छा, अच्छा मेरे को नहीं मिली जॉब फिर मैंने रिलायंस पंप पे तीन दिन काम किया वहाँ पे तेल डाला तीन दिन अच्छा अच्छा जो गाड़ियाँ आती थी उसमें पेट्रोल तो उसके बाद फिर चलो वो भगवान रास्ता दिखाता जाता है ना तो फिर पता चला भी एक जगह पे इलेक्ट्रिकल के पैनल बनते हैं तो वो चलो मैंने दो तीन दिन देख पिताजी साथ में गए उन्होंने सिखा दिया और जैसे मार्केट के पैनल होते हैं वैसी सफाई हमारे हाथ में आ गई वो भी मैंने उस पर थोड़ा सा जॉब किया वहाँ पर फिर मेरे को लगा भाई मेरा पढ़ने का मन है पर पैसे उस टाइम पर इतने नहीं थे फिर हमने सामने में क्या किया वो पिताजी ने वो मकान बेच दिया और छोटे भाई को भी स्टडी करवा दी और हमारे को भी करवा दिया तो फिर हमने एडमिशन ले ली और उसमें भी एक चमत्कारी हुआ भी वो कॉलेज नया खुला था सिटी में जहाँ पे मैंने पढ़ाया तो उस टाइम पे वैसे तो फीस कह लो पहले साल उन्होंने कम रखी थी एक लाख थी शायद वो अगली बार उन्होंने एक लाख बीस हज़ार रख दी तो फिर मेरा एक फ्रेंड था वो कहता आप उससे मिल लो टीचर से हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मिलो और फिर मैंने दस हज़ार और मेरी कम होगी अच्छा अच्छा एक लाख दस हज़ार गई टोटल मैंने फिर लिखवार भी लिया कॉलेज से भी ये ना हो ना भी कल को ये मुकर जाए हमारे <laughs> पे तो भारी पड़ जाएगा तो एक लाख दस हज़ार में मेरा डिप्लोमा फिर हो गया <laughs> तो उससे अगले साल फिर जैसे डिप्लोमा में हुआ था नौ हज़ार से फीस तेईस होगी और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ उन्होंने सीधी फीस एक लाख दस से बढ़ा के ढाई लाख कर दी ओके तो उसमें भी चलो अच्छे करते कराते फिर उसमें मेरे एक और अनुभव रहा भी सबकॉन्शियस माइंड सभी ने पढ़ा होगा बिल्कुल मेरा किसी वजह से पेपर एक रह गया उसमें मेरी रीपेयर आ गई तो मैंने सोचा भी अगर मेरे 38 मार्क्स आ जाएंगे तो मेरी 75 परसेंटेज बन जाएगी तो उतने ही मार्क्स आए फिर उसके बाद मेरे ना जैसे ये वो हमने बात की आकाश तत्व तो या फिर जी, ब्रेन जी। में कुछ ऐसी टचिंग आनी शुरू हो गई भी जो मैं नंबर सोचता था या तो कहीं वो बोल रहा जैसे मैं अभी सिक्सटी फाइव मैंने न्यूज़ सुनी उसमें आ जाएगा सिक्सटी ऐसे वो सारे मतलब कलेक्टिव कह लो माइंड में आनी शुरू हो गया तो उसके बाद फिर चलो मैंने डिप्लोमा किया फिर डिग्री कर ली बीटेक भी, भी कम्प्लीट हो गई उसके बाद फिर मेरे वहां पे मेरे को चंडीगढ़ के पास है वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को टीचिंग के जॉब मिल गई अच्छा हाँ समय तक किया टीचिंग आपने मैंने तीन महीने वहाँ पे किया और उसके बाद जो हमारे जैसे मैंने बात की थी भी वो मेरे कह बोल रहे थे ना आपने पूछा था भाई हाँ, कौन आपके एक तरीके से आइडल है आईडल हाँ। तो जो हमारे डिपार्टमेंट है वो मोहाली वाले जो सर है जी। तो उन्होंने बोला भी यहाँ पे एक पोस्ट है डिप्लोमा में खाली हुई है तो आप यहाँ पे आ जाओ तो उन्होंने बोला था भी आप सैलरी वगैरह अच्छी मांग लेना ये देंगे आपको अभी तो फिर उन्होंने तीन महीने मैंने वहाँ पे की और उसके बाद पाँच साल मैंने उसी कॉलेज में की जहाँ से मैंने स्टडी की थी बी की थी तो फिर उसके बाद यहाँ पे चलो भगवान ने फिर यहाँ पे जॉब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अभी कहाँ पर हैं आप अभी मैं पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वहाँ पर हाँ जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया अपनी यात्रा सुनाने के लिए और अभी आप वर्तमान में जो है गवर्नमेंट जॉब ही है हाँ जी गवर्नमेंट जॉब जी तो इसमें क्या वर्क रहता है आपका हाँ जी अभी यहाँ पर जो मेरी पोस्ट है ना वो है जूनियर इंजीनियर है हाँ हाँ तो इसका भी मेरा एक अनुभव है जैसे इसमें भी जैसे हमने एग्ज़ाम दिया तो मेरे लगभग मेरे ख्याल से फिफ्टी मार्क्स आए थे तो कट ऑफ दी फिफ्टी पॉइंट समथिंग थी तो उस टाइम पे वो रह गया चलो फिर छोड़ दिया टीचिंग तो कर ही रहे थे hmm. तो उसमें फिर एक दिन ऐसे हुआ भी मैंने वैसे ही उनकी वेबसाइट देखी hmm. तो उन्होंने भी लड़कों ने केस कर दिया भी। उसमें ना कुछ तीन चार क्वेश्चन गलत थे अच्छा और अच्छा, वो कहते जो क्वेश्चन गलत होते हैं चाहे आप कोई भी एग्जाम होगा तो उसके आपको वो ग्रेस मार्क्स उनको देने ही पड़ेंगे क्योंकि उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ से अरर होता है तो चलो मैंने देखा भी इसमें मेरा नाम है मेरे को फिर एकदम से अचंबा सा हुआ तो मैंने कहा मेरे नाम का और भी कोई हो सकता है उसके बाद पिताजी का नाम देखा मैंने कहा वो भी सेम हो सकता है फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी फिर मेरे को कन्फर्म हो गया कि आपका हाँ जी तो ये भी मैंने मतलब अगर मैंने चीज़ देखी अभी लाइफ में अगर आप शांति से रहते हो तो आपको सब कुछ मिल जाता है <laughs> और अगर आप वो उपद्रव कर लो या फिर आप कह लो भी कह लो जैसे होते ना भी इकट्ठे हो के हमने ये हमें ये चाहिए हमारी मांगे पूरी करो तो उसमें कई बार आपको नुकसान ही हो जाता है शांति में रहने से तो आपको सब कुछ मिल जाता है बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी गगनदीप सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की जो यात्रा है आपने अपना शेयर किया आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो पर और उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का जो एक जर्नी है वो आपने सुना और आप भी अपने करियर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के पड़ाव जो है आते रहते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस जो है जैसे अभी गगनजीत सिंह जी शेयर कर रहे थे अपने कॉन्शियस को थोड़ा पकड़ के रखिए और जो चीज़ें आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है तैयार भी रहें और जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपको सारी फैमिली जो है सपोर्ट करती हैं लोग भी सपोर्ट करते हैं और ऐसा भी होता है कि कुछ ईश्वर के चमत्कार भी आपके बीच में आ जाते हैं जैसे गगनजीत सिंह के साथ हुआ तो ये चमत्कार भी आपको हेल्प करता है क्योंकि आपकी पूरी मनुस्थिति जो है उस खुला आकाश की तरह है और आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने आप को समर्पित रूप से उन चीज़ों को करते हैं आप डेडिकेटेड है अपने जॉब के लिए अपने पढ़ाई के लिए अपने कार्य के लिए ईमानदारी से कोई भी चीज़ आप करते हैं और शांति से करते हैं तो आपको सारी कायनात जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है तो आशा करूंगा आज के इस जर्नी को सुनकर गगनदीप जी की आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला होगा तो ज़रूर और कहीं भी आपको लग रहा है कि अपने करियर बनाने में आपको कोई मुश्किल आ रही है या किसी बात को आप नहीं समझ पा रहे तो चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और हमारे लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं उसमें भी आप इस बात को जो है जरूर पूछ सकते हैं अगर अभी आपका कॉल नहीं लग रहा है किसी कारण से या बात नहीं हो पा रहा तो आप जो है मंडे टू फ्राइडे सवेरे 8 से 10 के बीच में या 4 से 5 के बीच में भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं अपने करियर के बारे में तो हमें अच्छा लगेगा और आपको हेल्प करने से हमें बेहद खुशी होगी तो चलिए इन्हीं शुभ के साथ आप बहुत अच्छा अपना करियर करें ऐसी शुभ के साथ फिर से एक बार गगनदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ अपनी यात्रा सुनाने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जी